खानस सोई सोचे जोगो तप बिहाय जही भाव भोग शोचियनय कारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी सब विधि शोचिय परोपकारी निज तनुषक निर्दय भारी सोई चाली हर जन वान प्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भाई निर्गई है और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो झल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता सोचनीय कोसल प्रगत को भय न अह ना था कुशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव चौदहों लोकों में प्रकट है हे भरत तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है और न जब होने का ही है विधि ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिगपाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं कह हुत कही भाति को कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं सब प्रकार भूपति बड़ भागे बाद्य विषाधु करियत हिलाे यह सुन समझ सोच परिहर हो तिरधरि राज कर राज राज पद तुम कह तिता बचन तजे राम तनु बिरहागे राजा सब प्रकार से बड़भागी थे उनके लिए विसाद करना व्यर्थ है यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर अनुसार करो राजा ने राजपद तुमको दिया है पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और श्री राम विरह के अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी निपहि प्रिय नहि प्रिय प्राणाम करह बचन प्रमाण करहुश भूपर जाए है तुम सब भाति तु सब भलाई परसुराम पितु पितु आज्ञा आज्ञा रखे मारी तने जो बन यज्ञ भयो राजा को वचन प्रिय थे प्राण प्रिय नहीं थे इसलिए हेता पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मां डाला सब लोग इस बात के साक्षी हैं राजा जयाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ अनुचित बसही अमर पति जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहां सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं अवशि नरेश सब चन पुर कर हो पालह प्रजा शो परिहर हो सुर पर निप पाये पर तो तुम कह सुजस सु विदित सम्मत सब का करहु राज परिहर हित जाने राजा का वचन अवश्य सत्य करो शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा दोष नहीं लगेगा यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे पिता जिसको राज दे वही राज रास्िलक पाता है इसलिए तुम राज्य करो ग्लानि का त्याग कर दो मेरे वचन को ही हित समझ कर मानो तो कह दे अनुचित कहबन पंडित के कौशल्याद सकल महतारी प्रजा सुख हो ही सुखारी परम तुम्हार राम कर जान ही। तो सब विधि तुम सन बल मान सौपुराज राम के आए सेवा करे हुए जी जानकी जीवेंगे जी आदि जी तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना सचिव कर जो रघुपति आये उतित जस तस तब कर बहूरे मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं गुरुजी जी की आज्ञा अवश्य पालन कीजिए श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा